संख्या सबृत चतर्ण्यावचना सवृत उपकुर्वाणब्रह्मचर्यक्युर्ण्याचन ब्रह्मचारी, गृहस्थ वान प्रस्थ संीकर्तव्य तैष्ठिब्रह्मचारीण आश्रमित आश्रमित भवति अतः उपकुर्वाण ब्रह्मचारीण आश्रमित एक पक्ष यहाँ यदि उपकुर्वाण क्या आश्रमित स चतुर्णन उपरुत पंच त्रांदो्यश्रुतौ अ त्रयो धर्मस्कन्धाः इत्यस्मिन् श्रुतिवाक्ये वाक्यार्थसमये उत्तरमीमांसायां सूत्रभाष्ये विधिर्वाधारणवत् इत्यस्मिन् सूत्रे आश्रम आश्रमपरामर्शपूर्वकम् आश्रमान् अत्र विदा श्रुति यहाँ यद्य पूर्व कर्मकांडे आश्रमा परामर्श दृश्य अतःवाक्यता कर्म परामर्शम यद्य भाति तथा अश्रमिधान तहणमति दत्त अधस्ता उपरी, उपरी दें समध त्र धारण य यद्य पूर्व परामृष्ट तथा अधस्ता धारयती अवरी ब धारधस्ता तूर्वती उत्तरमी अपूर्व तत्र आश्रम त्रिव अंगीकर्तव्य पर यदी केवल नैष्ठिब्रह्मचर्य आश्रमित अर्थ स्वीक्रीय तदा तत्र अर्थिंग तत्र आश्रम तत्र भूत्वा भूत्वा बनी आश्रम आश्रम ुतविक यदि वेतरथरिया प्रव्रजे गृहा वना अदि नैष्ठिब्रह्मचर्य मात्र आश्रमिती क्रीय जाश्रुत उतमचर्यश्रमितम प्रसज्येत यहाँ ोपपदे अुते ुति प्रमाण् उपकुर्वाण क्या आश्रमित स अस् उपकर्वाण ब्रह्मचर्य वर्तते तत् सर्वेशा, पे पे वा भवतु, वा भवतु, पूर्वं, यद्य नैको गृहस्थोश्रमस्वीकारा पूर्व ब्रह्मचर्य निर्वकार नैष्ठिक काम्यम इच्छा वर्तते काम्यवज्जीव ब्रह्मचर्य अति अस्मन तेनाब्रह्मचर्य स्वीक्रीय अस्मति अस्ट विद्वांस एव